देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध सदाचार वर्णन और रुद्राक्ष का महत्व कथन भगवान नारायण कहते हैं नारद शुद्ध स्मार्थ पौराणिक वैदिक तांत्रिक और श्रोत ये छह प्रकार के आचमन श्रुतियों में कहे गए हैं मलमूत्र त्यागने के पश्चात पवित्रता के लिए जो आचमन किया जाता है उसे शुद्ध आचमन कहते हैं किसी कार्य के पूर्व किया हुआ आचमन स्मार्थ और पौराणिक कहलाता है के के आरंभ करने पूर्व वैदिक और शोध आचमन आचमन किया जाता है। है। अस्त्र विद्या प्रारंभ में तांत्रिक की विधि ओंकार सहित गायत्री मंत्र को तीन बार पढ़कर शिखा बांधे फिर आचमन करके हृदय बाहु और कंधे का स्पर्श करे छीकने थूकने से उच्छिष्ट छू जाने मुख से असत्य बात निकलने तथा पतितों के साथ बातचीत होने पर शुद्ध होने के लिए दाहिने कान का अंका स्पर्श करे नारद अग्नि जल वेद सोम सूर्य और पवन ये सभी देवता ब्राह्मण के दक्षिण कर्ण पर विराजमान रहते हैं मुनिवर इसके बाद नदी अथवा तालाब आदि पर जाकर देह को शुद्ध करने के लिए सविधि स्नान करे शरीर अत्यंत अपवित्र रहता है इसके नौ द्वारों से सदा मल निकलते रहते हैं अतः इसके शुद्धि के अभिप्राय से प्रातःकाल का स्नान परमावश्यक है अनुचित स्थान पर जाने दान लेने अथवा एकांत में कुछ निंदित कर्म बन जाने से जो पाप लगता है वह प्रातः काल के स्नान से धुल जाता है जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान नहीं करता है उसकी संपूर्ण क्रियाएँ निष्फल हो जाती है अतएव प्रतिदिन निरंतर प्रातः काल स्नान करना चाहिए स्नान और संध्या वंदन आदि सभी कार्य कुशा के साथ करने का विधान है जो सात दिनों तक स्नान नहीं करता तीन दिनों तक संध्या रहित रहता है तथा बारह दिनों तक हवन नहीं करता है वह द्विज शुद्ध के समान हो जाता है गायत्री जब के समान श्रेष्ठ काल इस्लोक अथवा परलोक में भी दूसरा कुछ नहीं है उच्चारण करने वाले की यह रक्षा करती है इसलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है प्रण और तीन व्याहृतियाँ इसके साथ सदा रहनी चाहिए ब्राह्मण प्राणायाम के समय प्राण अपान और समान इन तीन वायुओं को संयम में रखें व श्रुति सम्पन्न होकर अपने धर्म पालन में निरत रहते हुए निरंतर वैदिक मंत्र का जप करें। सगर्भ गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए केवल ध्यान के समय अगर्भ का प्रयोग किया जाता है स्नान करते समय देवताओं और पितरों को संतुष्ट करने के लिए स्नानांग तर्पण करना चाहिए फिर जल से बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्त्र धारण कर ले भस्म और रुद्राक्ष की माला धारण करें। इस प्रकार साधक को योग के क्रम से सदा जब करना चाहिए रुद्राक्ष का बड़ा महात्मा है जो अपने कंठ में बत्तीस मस्तक पर चालीस दोनों कानों पर छह छह दोनों हाथों में बारह बारह दोनों भुजाओं में सोलह सोलह शिखा में एक -एक तथा पर एक को करता है है। वह स्वयं भगवान नीलकंठ समझा जाता मुन्े सुवर्ण अथवा चांदी के तार में पिरोकर वही बड़ी सावधानी के साथ नित्य शिखा या कानों में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए पुरुष यज्ञोपवित हाथ कंठ अथवा उधर पर भी रुद्राक्ष धारण करे तथा प्रणव के साथ पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें विद्वान पुरुष निष्कपट भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक रुद्राक्ष की माला धारण करें रुद्राक्ष धारण करना भगवान शंकर के साक्षात ज्ञान का साधन है सभी वर्ण रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं भेद यही है कि द्विज मंत्र से करे और शुद्ध बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करने से पुरुष स्वयं भगवान शंकर के समान हो जाता है अहो रुद्राक्ष की कितनी महिमा है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता अतएव सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए